पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उन्नीस कार्यों से कारणों का अनुमान हुआ करता है इस आशय से विशेषादि के क्रम से पर्वों की गिनती है उनमें से जिस जिस अविशेष का जो जो विशेष है उसको कहते हैं तत्राकाशेती आकाश आदि भूत शब्द आदि तन्मात्राओं को जो कि शांत आदि धर्मों से शून्य शब्द आदि द्रव्य वाले सूक्ष्म द्रव्य है इसलिए जिनका नाम अविशेष है उनके विशेष हैं अभिव्यक्त शांत आदि विशेष वाले यथा यथाकर्म परिणाम है तथा इति विशेषा इसके साथ अन्वय है अर्थात स्रोत त्व चक्षु जिहवा घृण ये ज्ञानेंद्रिय और वाक पाड़ी पाद पायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रीय और सर्वाथ मन ये सब एकादश अस्मित रूप अविशेष के विशेष हैं मन को इंद्रियों में प्रवेश के लिए हेतुगर्भ विशेषण दिया है सर्वार्थ सर्वाथ सर्वेशा दशेंद्रियाम अर्था यस्य इति मध्यम पदलोपी सब दस इंद्रियों के अर्थ विषय ही है विषय जिसके वह मन सर्वार्थ है यह मध्यम पदलोपी समास है क्योंकि मन की सहायता से ही श्रुत्रादि इंद्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं अतः मन सर्वार्थ है अहंकार के अविशेषत्व में हेतुगर्भ विशेषण हैं अस्मिता लक्षण अस्मिता रूप अभिमान मात्र धर्म वाले श्रवण स्पर्शन दर्शन आदि विशेष रहित अहंकार के ये सूत्रादि विशेष हैं इकट्ठा करके विशेष पर्व का उपसंहार करते हैं गुणानामिति गुणों के ये सोलह विशेष परिणाम हैं इस भांति पांच भूत एकादश इंद्रिय गण या षोडश संख्या वाला गुणों का विशेष नाम वाला परिणाम है शंका इंद्रियों के समान तन्मात्राओं को अहंकार का विशेष क्यों नहीं कहा क्योंकि तन्मात्रा भी शब्द स्पर्श आदि विशेष वाले हैं समाधान यह नहीं कह सकते क्योंकि विशेष मात्र को ही यहां विशेष कहा है तन्मात्रा विशेष मात्र नहीं है क्योंकि वे भूतों की अविशेष भी है अविशेष पर्व की व्याख्या करते हैं षड अविशेषा छह को गिनते हैं शब्द तन्मात्र मिति से मात्र स्तक एक द्वि तृती लक्षतें ने लक्षणम जिससे लखाया जाए उसको लक्षण कहते हैं वह धर्म होता है यहाँ तन्मात्राओं को द्रव्यव प्रतिपादन करने के लिए लक्षण पद दिया है तथा उत्तरोत्तर तन्मात्राओं में पूर्व पूर्व तन्मात्राओं के हेतु होने से शब्द तन्मात्र शब्द धर्म वाली है तत्कार्यते स्पर्श तन्मात्र शब्द स्पर्श उभय धर्म वाली है इस प्रकार क्रम से एक एक लक्षण धर्म की वृद्धि होती है इनमें मात्र शब्दों के साथ शांत आदि विशेष की ही व्यावृत्ति है गुणांतर के संपर्क की व्यावृत्ति नहीं है क्योंकि एक दैत्र्यादि लक्षणत्व को कहा गया है तन्मात्र विशेषाण्य विशेषास्तोहिते न ना शांता नापी घोरास्ते न ना मूढ़ास्त्या विशेषिनः मूढ़ास्तः विष्णुपुराण दिश तन्मात्रा अविशेष है इसलिए वे अविशेष हैं क्योंकि वे शांत घोर और मूढ़ नहीं होते अतः अविशेष हैं यह बात इस विष्णुपुराण से प्रमाणित होती है